किरी चक्ररथ देवता प्रकाशन श्री हरिग्री जी ने कहा किरी चक्ररथ इंद्र के पांच वर्षों में समाश्रित जो देवता हैं उनके नामों का भी श्रवण कीजिए जिनके श्रवण करने वालों का जय ही हुआ करता है प्रथम पर्व बिंदु नामक है जिसमें दंड नायिका सम प्राप्त है वहाँ पर वह जगत के उदंडों के समुदाय की विनाशिका है यह नाना प्रकार की ज्वालाओं से जय श्री को नर्तन कराया करती हैं। उद्ड पौत्र के निर्घात से जिसने उद्धव मानवों को निर्भिन्न कर दिया है दंशरा से गल मृगा के विभावन करने वाली विभावरी है वर्षा कालीन मेघों के समूह के समान नील वपु वाली लता है वह किरी चक्र रथेंद्र की वह सदा अलंकार के समान है पौत्रिणी पुत्रिता के अशेष विश्व के आव्रत की कादम्बिका है उसी रथनाप के द्वितीय पर्व में संचरे लेने वाली है दंभिनी, मोहिनी और स्तंभिनी ये तीन ही हैं विकसित के समान और सभी दानवों के मर्दन करने वाली हैं ये अपने कर पल्लवों द्वारा जिनमें दीप्यमान मणियों के वलय हैं मूसल, हल और हाला पात्र मणिगणों से समर्पित धारण करने वाली हैं इनके नेत्र अत्यधिक तीक्षण एवं कराल है जिनकी ज्वालाओं से दैत्यों के सैनिकों को दग्ध कर रही हैं और निशंक होकर सुख्र की सेना किया करती हैं। ये चक्र रथेंद्र के तीसरे पर्व में लेने वाली हैं। अंधिनी आदि पांच देवियां देवी के यंत्र में अपना आस्पद करने वाली हैं। इनका इतना कठोर अठास होता है जिससे ये तीनों भुवनों का भेदन किया करती है अंगना के वेश का आश्रय ग्रहण कर कल्पाग्नि की ज्वालाओं के ही तुल्य होती हैं। भंडासुर की समस्त सेनाओं की रुधिर के प्लावन को चाटने की इच्छा करती हुई लेलीहान ज्वालाओं की जीवाओं से उज्जवल ये सभी अतीव उदंड विक्रम वाली दंडनाथा का निरंतर सेवन किया करती हैं। किरी चक्र रथेंद्र के चौथे पर्व में इनका संशय होता है ब्रह्मी आदि पांचवी ऐसी रहित तथा आठवीं से रहित ये छह ही देवियाँ शट चक्र की जलती हुई ज्वालाओं के कलेवर वाली हैं, महान विक्रम के समुदाय के द्वारा दानवों का पान सा करने वाली हैं, दंड की ही आज्ञा से ये उसी प्रदेश की उपासना किया करती हैं, उसी पर्व के नीचे त्वरिता स्थान के समाश्रित हैं, यक्षिणी शंखनी लाकिनी हाकिनी शाकिनी डाकिनी उनके एकता के स्वरूप वाली हाकिनी सातवी है ये प्रचंड दौरदंडो के विक्रम वाली हैं। ये समस्त भूतों का पान करती है तथा संपूर्ण मेदनी का पान करती हुई त्वचा रक्त मांस, मेद और विरोधियों की अस्थियों को तथा मज्जा और शुक्र को विकट मुखों वाली पान सी करती हुई थी उनके अत्यधिक कठोर सिंह थे जिनसे वे दशो दिशाओं को पूरित कर रही थी आदि आठों सिद्धियों को प्रदान करने वाली वे धातुनाथा कही गयी है दुष्ट दैत्यों के मोहन मारण स्तंभन ताड़न भक्षण और आमूल निक्रंतन में परम पंडित और भक्तिशालियों के विषय में समस्त विपदाओं का खंडन करने वाली थी समस्त धातुओं में संस्थित वे धातु नाथा बताई गई हैं। अपनी तरंगों की मालाओं से अंबर को चुंबित करने वाले सातों सागरों में संस्थित थी इन सब समुद्रों को आधे ही क्षण में पान करने में इनका बहुत अधिक साहस निष्पन्न था इनके दांत शकट के समान आकार वाले थे और इनके मुख बहुत ही विकराल थे एवं परम भीषण लोचन थे ये अपनी स्वामिनी से द्रोह करने वाले और अपने समय के द्रोहियों के तथा वैदिक द्रोहन से द्रोही वीर वैरियों के एवं यज्ञ से द्रोह करने वाले परम दुष्ट दैत्यो के भक्षण करने में ये सब समान थी ये नित्य ही पौत्रिणी दंड नायिका का सेवन किया करती है उसी पर्व के पार्शव में द्वितीय दिव्य मंदिर में क्रोधिनी और संभिनी प्रसिद्ध हैं और ये दो देवता वर्तमान रहती हैं। ये दोनों चमरों को ढुराया करती हैं जिससे इनकी दो भुजाए हिलती हैं, जिनमें उनके कंकण भी हिलते रहा करते हैं ये देवों के शत्रुओं की सेना के रक्त और हाला के पान करने में मध्योदर्थ हैं। इनके नेत्र नित्य ही विधूणित है और इनके मुखो आरोप प्रहास रहा करता है इसके अनंतर रथेंद्र के किरी के दोनों पार्श्वों में आवाज़ करने वाला उत्तम आयुधों का द्वंद हल मूसल देवता के रूप में समास्थित है अपने मुकुट के स्थान में स्वकीय आयुध को, को धारण करते हुए जगत के नाशक का देवगणों ने स्मरण किया था इसको आयुधों के जोड़े से दंड नायिका ललिता विशंग नाम दाना संग्राम का खंडन कर देगी दंडनाथा के उसी पर्व की अग्र सीमा में वर्तमान महान भीम सिंह वर्तमान है जो अपनी गर्जना से नभोमंडल को ध्वनित कर रहा था वह अपने दांतों को कट कटा रहा था जिस कट कटाहट से सब दिशाओं में भद्रता छा गई थी यह चंडोचंड नाम से विख्यात था और यह चार हाथ का तथा तीन लोचनों वाला था यह शूल खंक, प्रेत और पाशों को धारण करने वाला तथा परम दीप्त विग्रह था यह सदा ही पौत्रिणी की और ही देखता हुआ देवी की सेवा किया करता है चक्र रथेंद्र के ष्ट पर्व पर समाश्रय लेने वाली वार्ताली आदि आठ देवियाँ हैं जो आठों दिशाओं में उप विश्रुत है ये आठ पर्वतों के निष्पात से परम घोर निर्धारित के घोष वाली थी आठ नागों के स्फुर भूषा से संयुक्त तथा न नष्ट होने वाले बल और तेज वाली थी परम प्रकृष्ट बाहुओं की प्रकांड ऊष्मा में करोड़ों दानव हुत हो रहे थे ऐसी ये देविया अहरनिश दंड नाथा श्री ललिता देवी की सेवा किया करती हैं। उनकी आख्या तो परम विख्यात है हे कुंभज उसका आप श्रवण कीजिए वाराही बारहमुखी अंधनी ज्रम्भिनी मोहिनी स्तंभिनी ये है जो शत्रुओं के क्षोभ और स्तंभन तथा उच्चाटन करने में परम समर्थ हैं। इनकी संस्थिति पर्व के वाम भाग में निरंतर रहा करती है उस दंड का उपवाह्य कासर है जिसकी दूसर आकृति है यह आधे कोष के बराबर आयत है इसके दो सींग हैं और एक कोश के बराबर विग्रह वाला है इसके जो केश हैं, वे खड़क के समान कठोर हैं, जिनसे इसका कलेवर ढका हुआ है काल के तुल्य उच्च बालों के कांड से बड़ा ही भयंकर है यह नीले आनंद के पर्वत के समान परम विकट और उन्नत रुष्ट भू वाला है महानील गिरी के समान गरिष्ठ एवं श्रेष्ठ स्कंधों के मंडल वाला है प्रभुत उषमा से युक्त निश्वास के प्रसार से सागर को भी प्रकंपित करने वाला है इसकी ध्वनि घर काल रूपी महेश का भी उपहासा कर रही थी इसके खुरों के निक्षेप से पुष्कल आवृत वारित हो गए थे उसके ही पर्व के नीचे की ओर चित्रालयों में संस्थित करने वाले इंद्र आदि अनेक भेदों वाले दिशाओं के आठ देवता थे ये सब ललिता में कार्यों की सिद्धि के ही विज्ञापन करने के लिए वहाँ पर समागत हुए थे इंद्र और अप्सराएं सब चौसठ करोड़ थे सिद्ध अग्नि साध्य विश्व देवा विश्वकर्मा भय वल्लोन्नत मात्रगण रुद्र परिचार रुद्र पिशाच राक्षसों के नाम तथा बहुत राक्षस क्रंदन करते हैं वहाँ पर मित्र गंधर्व सदा ही गान करने में पारायण थे श्वा आदि सब जो विख्यात हैं उसके आगे गमन करने वाले थे उसी भांति से भूतगण अन्य तथा वरुण और वासव विद्याधर किन्नरगण और मारुतेश्वर थे जो आगे आगे गमन कर रहे थे उसी भांति से चित्र रथ कारक तुम्बरु नारद यज्ञ सोम यज्ञेश्वर समस्त देवगणों के सहित कमला के स्वामी भगवान गोविंद जगत चक्र के भक्षण करने वाले भीषण शूल पानी ईशान ब्रह्मा अश्विनी कुमार जो कि वैद्य के विशारद थे भगवान धनवंतरी और अन्य गणों के नायक भी पुरोगामी थे इनके कट स्थलों से जो मत गिर रहा था उस पर भ्रमर झूम रहे थे अनंत वासुकी तक्षक करकोट, पदम महापदम शंख गुलिक, गुलबल ये सब नागेश्वर थे जो करोड़ों नागों से समावृत होते हुए पुरोगमन कर रहे थे इस प्रकार वाले बहुत से देवगण जागृत हो रहे थे और पूर्व आदि दिशाओं से समारंभ करके चारों और अपना निवास स्थल बनाए हुए थे वहीं पर देवताओं ने मरुद दिशा को चक्राकार कर दिया था और उस दिशा का समाश्रवन करके वे सब अधिष्ठान देवता हो रहे थे झ्रम्भिनी स्तम्भिनी मोहिनी ये तीनों ही उसी पर्व के प्रांत में जो कि भासुर किरी चक्र रथा रथ विद्यमान थे अब क्षेत्रपाल के स्वरूप का वर्णन किया जाता है क्षेत्रपाल कपाल और गदा को करों में धारण किए हुए हैं। इसके केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं तथा इसका वपु महान है पाताल तल में जो जंबाल है उसके समान आकार वाली इसमें कली है इसका अठास वज्र के ही तुल्य है जिससे पूर्ण ब्रह्मांड मंडल विदीर्ण हो जाता है यह अपने डमरू के घोषों से रोजसी की कन्दराओं के उदर को भेद रहा है फूतकार करने वाली त्रिपुरा से युक्त नागों के पास को कर में वहन कर रहा था ऐसा क्षेत्रपाल की, की सेवा करता हुआ सदा ही शोभित होता है उसके ही समीप में स्थित उसका वाहन केसरी था जिस पर समारोहण करके भंडासुर के वध की इच्छा वाली प्रवृत्त हुई थी देवी के वाहन सिंह का लक्षण तो पूर्व में ही कह दिया गया है उसी पर्व के नीचे दंडनाथा के समान ही कांति वाली सहस्त्रों अन्य देवियां तथा देवता थे ये सभी दंडनाथा के ही तुल्य समस्त भूषणों और आयुधों से मंडित थे ये शम्या क्रोडानना चंद्ररेखा और उत्तित कुंतला थी